शिव पुराण रुद्र संहिदा इनके सिवा तीन प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं इनमें पहला महतत्व का सर्ग है दूसरा सूक्ष्मभूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है इस तरह ये तीन प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से आठ सर्ग होते हैं इनके सिवा नौवा कोमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है अब द्वजात्मक स्वर्ग का प्रतिपादन करता हूँ इसी का दूसरा नाम कोमार सर्ग है जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है सनक आदि मेरे चार मानस पुत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है वे महान वैराग्य से संपन्न तथा तो उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी शिष्ट के कार्य में मन नहीं लगाया मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादी कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया उस समय मुझ पर मुँह छा गया उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो उन्हें श्रेष्ठ श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा श्रेष्ट के, लि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भावों और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अप, अपना ही आविर्मुक्त नामक स्थान है महेश्वर की तीन मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा हैं उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमावल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महे, महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युवा हों युक्त हों मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले महादेव जी ने कहा विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा प्रजापते दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए